ये दे प्रकाश आवरणम इसके अलावा एक और फल बता रहे हैं प्राणायाम का किंच धारणा सुच योग्यता मनस मन की योग्यता बढ़ती है और धारणा करने योग्य हो जाते इससे तो प्रमाण क्या है कि ये संप्रज्ञा समाधि की प्रक्रिया में भी प्राणायाम को लिया गया था धारणा व प्राण सीधे प्राणायाम से संप्रज्ञा समाधि का भी फल प्राप्ति हो सकता है ऐसे जो प्रथम भाग में आपने जब पढ़ा चौतीसवें सूत्र में वह ज्ञापन करता है कि प्राणायाम का फल धारणा सीधे वांछित लक्ष्यार्थी धारणा करने की क्षमता मन के अंदर बढ़ती आती है जैसा जैसा प्राणायाम का अभ्यास होता है प्राणायाम अभ्यास प्राणायाम के अभ्यास से ही धारणा में पहुंचने की योग्यता भी प्राप्त हो जाती है इस मन को यह दूसरा फल है प्राणा प्रकाश आवरण होते ही अपने आप ये भी क्षमता स्वतः सिद्ध है हो ये भी कह दिए अलग से जान करके संबंध जोड़ने के लिए प्रथम पाद प्राणायाम का द्वितीय पाद तृतीय पाद में आवेश के साथ संबंध जोड़ना चाहते और आगे तृतीय पाल में भी संबंध जोड़ेगा ना अपने आप धारणा ध्यान समाधि के साथ ये धारणा के साधन बता दे प्राणायाम तृतीय पाल में शुरू होगा धारणा ध्यान समाधि का दोबारा उसके साथ संबंध जोड़ ये तो प्राणायाम की चर्चा काफी हो गया साधन और सफल करने की तरीका समय निश्चय सब कुछ अतः कहा प्रत्याहार कहते तो प्रत्याहार क्या था। पांच पांचवांग है अथ कह प्रत्याह स्व विषय असम प्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार प्रत्याहार स्व विषय असम प्रयोग अपने अपने इंद्रिया जितनी भी आपके पास हैं उन इंद्रियों का अपना अपना अलग अलग विषय है उस विषय के साथ जब संबंध नहीं होता है असम स्व स्वेन्द्रिया इंद्रियों के अपने विषयों के साथ जब असंप्रयोग में असंबंध होने पर चित्त क्या कर रहेगा उस समय जब इंद्रियों का कोई विषय के साथ संबंध नहीं रहता है तब चित्त क्या करते रहेगा तो वो तो गुणम चलम वृत्तम है वो तो चलते ही रहेगा तो करते ही रहेगा तो कुछ न कुछ वृत्तियां तो होती रहेंगी तो उस समय चित्त की वृत्ति कैसी होती होगी स्वरूपानुकार इंद्रिया नाम स्वरूप कारक स्वरूप इंद्रियों के स्वरूप मात्र जन की इंद्रियों के साथ का संबंध रहता है इन इंद्रियों के विषय के साथ संबंध रहने से यह चित्त विषयाकार को प्राप्त नहीं किया किंतु इंद्रियाकार को के समान प्राप्त करता है इंद्रिया स्वरूपानुकार इव का प्रत्याहार यह स्थिति धारणा के पूर्ववर्ती स्थिति है धारणा की तैयारी से मान लीजिए व्यक्ति साधना में बैठा है बाहर से आवाज हो गया अम्मन उधर भाग अम्मन की आवाज के पीछे भागता है तो बहुत बात की बात है बाहर की आवाज पर भी भागता है ना उससे कम से कम पहले रोकने का तरीका सीखना चाहिए बाय विषयों के कारण से जीव व्यक्ति बहिमुख होता है उससे कम से हम पहले रोक लोगे फिर बाद में देखा जाएगा अंत मन की अपने वासनामयी वृत्तियों के कारण से चित्त का भटकाव होना उसे तो तो बाद में रोका जाएगा ये प्रत्याहार जो है भाई इंद्रियों को विषयों के साथ जो भागता है उससे रोकने के लिए ये किए भी आप अपने चित्त पर एक जगह बांधने की क्षमता आपको प्राप्त नहीं हो सकता है धारणा किसको करते हैं देश तो धारणा एक किसी विषय देश में बांध देना तो है 24 घंटा वो नहीं ना इसलिए धारणा इसीलिए गीता जी समझा दिया है विषयों का ध्यान विषयों की धारणा तो होती ही रहती है और वो ना होना ही तब क्या अपनी मर्जी से जब आप चाहे जिस विषय से इंद्रियों को अलग कर देना चाहेंगे उस विषय से इंद्रियों को अलग करने की क्षमता तो का नाम ही प्रतिहार का कहा अम्मन में कोई वासना जग गई है और इंद्रिया उस तरफ भागे बाहर लेना आप उसको नियंत्रण नहीं कर पाते वह अपना पूरा टाइम ले लेता है बाद जब लौटता तब आप होश में आते हैं अब हाँ भाई बाहर जाता पता ही नहीं रहता बाल डूबे हुए उतनी सूक्ष्मता प्राणायाम के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसका फलस्वरूप ही होगा प्रत्याहार में दक्षता आती है आप अपनी मर्जी से इंद्रिया बाहर गए तो पकड़ के तुरंत अंदर कर दिया ऐसे घोड़ा एक बार इधर उधर भी होता है तो सारदी तुरंत लगाम खेचता है और उसका अपने रास्ते पर ठीक लगा रखता है प्रत्याहार एक तरह इंद्रियों पर लगाम उसी के लिए कह रहे हैं कि भाई वो कैसा होता है को समझाने का प्रयास करते सूत्र के द्वारा वह विषय संप्रयोग अभाव है इंद्रिया अपने विषयों के साथ संयोग के अभाव को जब प्राप्त हो जाते तब ऐसा होने पर चित्त स्वरूपानुकार स्वरूपानुकार के समान चित जो है किस किस रूपाकार को प्राप्त कर रहा है तो आगे समझाएंगे चित का निरोध हो गया चित का निरोध हो गया है निरुद्ध अवस्था में भी वह किसी ने किसी वृत्तिका का, का रूपेणा लगातार प्रणत होना ही वहां निरोध है क्योंकि चित्र को रोक नहीं सकता चित्तनाम की नदी ऐसी निरंतर बहने वाली है लेकिन बहते वक्त उसके रंग बदलते रहते हैं और रंग ना बदलना ही चित्र का निरोध है अब नदी भी बात की ना देश में क्षेत्र में अलग अलग रंग हो जाती है ना क्यों उपाधि के कारण संबंध होता है सदत यहाँ पर भी आगे चित्र भी नदी विषय के साथ संबंध को प्राप्त रंग रंगीला होते जाता है ऐसा ना होना ही पड़ते तो हार का काम शिशु चित्त वत, चित्त वी इंद्रिया चित्त निरोधे चित्तवत क्या हो जाएगा निरुद्धान इंद्रिया नहीं चित्त को निरोध कर दोगे तो इंद्रिया भी निरुद्ध हो जाती नेत्र इंद्र जय व उपाय तो अंतर और जय में ऐसा नहीं है यह तमान संज्ञा वैराग्य वहां वर्णन हुआ था एक एक इंद्र को जीतने का प्रक्रिया अलग अलग प्रयत्न करना पड़ता है प्रत्येक इंद्र पर विजय पाने के लिए वैसा यहां नहीं है आप चित्त को निरुद्ध कर दिए चित्ता हीन सर्वेन्द्रिया होने के नाते सर्वेन्द्रियों का निरुद्धता अपने हो जाता है अलग अलग इंद्रियों के लिए अलग अलग कोई साधना की अपेक्षा नहीं आती तो उसके लिए जरूरत होता है तो निम्न कोटि का आदमी है और चित्त को निरोध करने की क्षमता उसके पास है। इसे हरेक व्यक्ति को प्रत्येक इंद्रिय का संयमन करने के लिए अभ्यास अलग अलग करना पड़े यह कोई जरूरी नहीं है निर्भर है अपना अपना अनेक जन्मों का जो आपका अनेक जन्म संसिद्ध वाली बात है अनेक जन्मों से कौन कितना साधना किया है उसके हिसाब से कोई यमान संज्ञा वाला है कोई व्यतिरिक संज्ञा वाला है कोई वजगार संज्ञा व वाला है या तो एक वैराग्य वाला है जिसकी वैराग्य का जिस स्तर पर होता है उसी हिसाब से चित्त का भी व्यवहार चलता है तो वैराग्य अधीन ही चित्त की रूपी नदी का प्रवाह हरी चलता है जितना ऊंचा बांध दोगे ना होता ही तो पानी रुकेगा इतना छोटा दोगे तो जल्दी बह जाएगा बांध की ऊंचाई पर निर्भर है पानी कितना रोकता है कितनी स्थिर रहता है तो वैराग्य की दृढ़ता के पर निर्भर है आपकी इंद्रिया निरोध होता है उसके अधीन इंद्रियों के निरोध में निरोधित हो जाते हैं वैराग्य से समझ सारी बातें हैं तो चित्त के अनुकार में विकत इसलिए चित्त एक बार निरुद्ध यदि हो जाए तो चित्त के समान इंद्रिया भी निरुद्ध हो जाती है अतएव आपको इंद्रिय चैत के समान जो यतमान संज्ञा वैराग्य वालों को उपदेश देते कहा गया था इंद्रिय जय करने के लिए उसके विभिन्न प्रकार के साधनाएं बताई गई उसके समान इसके लिए अपेक्षा न अपेक्षातेन्द्रियार जया प्रतांतर अपेक्षते न तथा तो कि भाव जैसे तमान संज्ञा वैराग्यवान पुरुष के लिए एक इंद्रिय पर विजय पाने के पश्चात दूसरी इंद्र पर विजय पाने के लिए पृथक साधना करनी पड़ती है वैसे इस प्रत्याहार स्थिति को प्राप्त किया हुआ उस व्यक्ति जरूरत नहीं पड़ेगा यथा मधुकर राजानम मक्षिक उत्पतंत मनुत्पतंते निवन मनु निविशंत तथा इंद्रिया चित्त निरोध निरुद्धा यदि ये प्रत्याहार है ये प्रत्याहार का स्वरूप है कि जैसे जहा राणी मक्षिका उड़ जाती है तो पीछे पीछे सारे मक्षिकाएं उड़ जाती है मधुमक्खी में यही आपने देगा रानी मधुमक्खी निकल पड़ती है तो सब के सब उसके पास साक्ष जाती इधर इसलिए चित्त का निरुद्ध कर दो आप तो सारी इंद्रिया हो जाएंगे इसी और इंद्रिया अपनी चित्त निरोधी निरुद्धा ये निर्द सब प्रत्यारा यही प्रत्यार का वास्तविक श्रोत है इस विषय विष्णु पुराण का यह श्लोक भी है सप्ताह स्वन सत्ता निगृह अक्षरा योगवित कुरिया चित्ता प्रत्याहार शब्दारिशु शब्दारी सुबालियो में जो आशक्तोरक का है अजीब वह योगवित्त करना क्या चाहिए निगृह अक्षरणी इंद्रियों को निग्रहित करके कुरिया चित्ता और तब स इंद्रियों को चित्तानुकारिक कर देनी चाहिए अर्थात तो चित्त इंद्रियाकार में इस तरह विषयाकार की ओर न जावे ये इंद्रिया चित्ताकार में ही रह जावे विषयों को संस्पर्श न करे उस स्थिति को कहते हैं प्रत्याहार पारायण योग वित्त ऐसा करनी चाहिए इसका फल क्या होगा तथा परमावश्य इंद्रियाणाम तथा परमावश्यता इंद्रियाणाम इससे क्या होगी कथ इंद्रियों की परम अवश्यता की प्राप्ति हो जाती है इंद्रिया आपके अधीन हो जाएंगी जैसे चाहो वैसे इनके इस्तेमाल कर सकते कोई गाली दे रहा है सुनना नहीं चाहते है नहीं सुनाई देगी दे प्रत्यार की इतनी क्षमता प्रत्यार का अभ्यास कराने के लिए योग निद्रा में लोग प्रक्रियाओं को अपनाते हैं योग निद्रा अभ्यास होता है उसमें कहा जाता है जो लेटा दिया है उसको गिलना डुलना ही नहीं करना कोई व्यवहार नहीं होगा इंद्राइ में तो वो बोलते जाएगा जब घंटी लगी है वहां मंदिर में घंटी बज रही है घंटे का आवाज सुनो आवाज तो बार हो नहीं रहा है ना आपको भीतर क्या हो गया आपको इंद्रियों के माध्यम से आवाज की धारणा करनी पड़ती है उसको सुनना पड़ता है अलग अलग चीजों में ले जाते हैं धीरे धीरे अभ्यास कराते इंद्रियों को अपनी मर्जी से समन कराना नहीं नहीं होगी ये जब अलग अलग विभिन्न साधनाएं हैं प्रत्यार की भी उनको अपनाने से क्या होता है कति इंद्रियो का इंद्रिया आपके वश में आ जाती है शब्दादि विष शब्दादिशो अव व्यसन इंद्रिजय इत के कुछ लोगों का कहना है प्रत्यार का फल यही है शब्दादियों में इंद्रियो का व्यसन न होना अव्यसन होने का नाम इंद्रजय है वो प्रत्यार का फल है व्यसन का मतलब क्या शक्ति व्यसनमे राग व्यस्य एनम श्रेयस व्यस्यति एनम श्रेयस क्षिपति व्यस्यति बनी क्षिपति विशेष न क्षिपति निरस्यनम योगी नाम श्रेयस ना। योगी को अपना श्रेय से अलग कर देता है अपने साधना मार्ग से हटा देता है विषयों में आसक्त कर देता है उसी का नाम व्यसनम आप लक्ष्य से निकाला और उठा करके जो संसार में फेंक दिया विशेषण क्षिपंदी व्यस्य असु क्षेपण है एनम्, निरस्यनम योगी नस्मत इति व्यसनम शब्दादियों में व्यसन का मतलब यही होता है कि आपका जो है अपनी साधना से हट जाना और अव्यसन का मतलब इंद्रियों का अविरुद्धा प्रतिपत्ति न्याय अविरुद्धा प्रतिपत्ति न्याय दूसरा फल किसने बताया दूसरे का कहना है कि भाई देखो वेदादि अविरुद्ध शब्दादियों का प्रति सेवन करना यही कहते हैं अविरुद्धा प्रतिपत्ति न्याय न्यायोपेता है कि न्याय न्यायोचित शास्त्रोचित ही सकल व्यवहार प्रतिपत्ति बोध होता है जो होता तादृशफल भी प्रत्यार्घव प्राप्त होता है तो यही होता है ना जिससे प्रवृत्त नहीं होना प्रवृत्त हो जा रहे हैं अब प्रत्यार का फल ये हो गया जिसे प्रवृत्त नहीं होना है उससे अपने इंद्रियों का नियंत्रण कर लिया इंद्रियों का जिस प्रकार से प्रत्यार संयम करने का फल ये होता है शास्त्र और विरुद्ध प्रतिपत्ति -प्रति प्राप्त हो जाएगी शब्दादि संप्रयोग स्वेच्छा इत्यान्न में तीसरा पक्ष है शब्दादि के साथ इंद्रियों का जो संप्रयोग्बंध है स्वेच्छा पूर्वक हो सकती है ये तीसरा पक्ष शब्दादियों में राग न होना अराग पूर्वक संबंध पक्ष और शास्त्रानुकूल ही प्रवृत्ति का सामर्थ्य इंद्रियों में होना यह दूसरा पक्ष और तीसरा पक्ष है स्वेच्छापूर्वक संबंध करना चौथा पक्ष में क्या है राग द्वेश भाव है सुख दुख शून्यम शब्दारि ज्ञान इंद्र जयतो राग द्वेश के अभाव सुख दुख से भी रहित तो, शब्दादि ज्ञान का होना यही इंद्र है प्रत्यार का फल ऐसा चौथा पक्ष है पांचवा पक्ष कहते हैं भाई नहीं इसका काम अगले अंग का तैयारी अगला अंग कौन है धारणा उसकी तैयारी प्रत्यार से हो। चित्ते काग्रिया अप्रतिपत्ति रेवीश चित्त को आपने अपना किसी एक लक्ष्य में धारणा में लगा देने का क्षमता जब प्राप्त होता है तब अन्य विषयों का ज्ञान ही नहीं होगा अप्रतिपत्ति रहेगा चित्त को जब प्रत्यार के बाद अभ्यास करते करते करते जहां चाहेंगे वहां लगा दिए धारणा जब होने लगती है अन्य विषयों के ज्ञान का अभाव हो जाना यही प्रत्यार का वास्तविक फल है जहां लगाए बीच जो दूसरा विज्ञान हो रहा है इसका मतलब प्रत्यार आपको अच्छा है परिपक्व हो जाए तो धारणा सुदृढ़ हो जाता है महर्षि गये कथन है इस प्रकार से पांच पक्ष आपने देखा तथा परमात्मय वश्यता ये चित्त निरोधे निर्धान इंद्रिया नेत्र इंद्र जैत पैतर कृतम उपयांत्र अपेक्षारा उपस मार करते हुए इसलिए यह चित्त की जो परम अवश्यता है वह चित्त का निरोध होने पर होने से अन्य इंद्रिया भी निरुद्ध हो जाती है इसलिए इंद्र के समान यहाँ कोई पृथक उपायंतर प्रयत्न की अपेक्षा नहीं होता है ये प्रत्यार का मुख्य फल है इसे का फल की भी चर्चा विष्णु पुराण में करते हुए कहा है वश्यता परमा तेरह जायते निश्चलात्म नाम इंद्रियाणाम अवश्य योग साधक कहाते जे भाई वश्यता परमात् जायते इस प्रत्याश के द्वारा निश्चला आत्मा निश्चल आत्मा वाले योगियों के इंद्रिया परम वशता को प्राप्त होती है इंद्रिया अवश्य और जो वश में नहीं इंद्रिया जिनका उन लोगों के द्वारा ऐसा जो योगी अपने योग साधना कर ही नहीं सकता न योग साधक वह योग साधक नहीं कहा जा संचल इंद्रिया जब तक है तब तक, तक वह योग साधक हो नहीं सकता है अब इस पाद में जो आपने चर्चा किया है पांच मुख्य तो तत्त्वों का द्वितीय पाद बहुत ही महत्वपूर्ण पाप था क्यूँकी यह साधना पाद है इसलिए इसके अंदर आये हुए पांचों तत्व तो तो क्या है जो एक कारिका में संग्रह करके बोला गया है क्रिया योगम जगो क्लेशान विपाक कर्मणाम पादे योगस्य पंचकम योग के पांच तत्वों के बाद में कथन हुआ है सबसे पहले क्रिया योगम जग क्रिया योग का वर्णन दूसरे में और दूसरी बात जो आई उसमें उसके अंतर क्लेशों का वर्णन हुआ उसके बाद कर्म की विपाक की चर्चा हुई उसके अंतर तजन्य संसार हुए संपूर्ण दुख रूप ये सिद्ध किया आरंभ चतुर्क पद जगत का हे हे हे तु हान उपाय की चर्चा भी इसी पद में कर दिया गया जब पायोग पंचकम तत्व अस्विन पादे जगौ कथन हुआ है पागला पाद श्रोता होता है विभूति पाद विभूति पाद आरंभ इसलिए यहाँ बीच में करना पड़ा साधना के बाद आप सोचते होंगे कि मैं साधना करूंगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी लेकिन ऐसा बात ये संकेत दे रहे हैं योग सूत्रकार साधना करने से मुक्ति नहीं मिले फिर क्या मिलेगी रिद्धि सिद्धियाँ मिलती है और जो व्यक्ति रिद्धि सिद्धियों से भी विरक्त हो जाता है उसको क्या मिलेगी तब आगे कह कैवल्य पान उसी को मोक्ष करना इसीलिए साधना और कैवल्य का बीच में जो मुक्ति का सबसे महान व्यवधान उसकी चर्चा करने के लिए तीसरा पाद है विभूति पाद साधना करना इतना कठिन नहीं होता है पर साधना जन विभूतियों से विरक्त होना कठिन होता है साधना से प्राप्त जो रिदि हैं उनसे भी रक्त तो होना बहुत बड़ी बड़े बड़े लोगों को देखा जाता है और क्या दुखी को दया करने लग जाते हैं अपने सारी रिश्ते प्रयोग कर डालते हैं उसी की भला करने के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं खुद की बर्बादी बुद्ध भगवान ने ही कहा था ना सारे संसार का दुख तो मुझे मिल जाए बहुत दुखी को देके बड़ा परेशान हो गए मैं सदा संसारी पड़ार बना रहा हूं कोई बात नहीं इन्हें सारे संसारी जयमुक्त हो जाए असंभव कल्पना कर दिया है कि तीसरे यहां सतर्क करना चाहते हैं कि दया पाप मूलं भवति, दया पाप का मूल होता है वास्तव में, न धर्मस मूल मूलम और गृहवास्तव के लिए है दया धर्म मूलं भवति। साधक के लिए दया पापस से वुलम दया पाप का कारण बन जाता आदि फल जाता है ना रात रुक जाती और कृपा करना तो महा पापस से दया करना है तो कृपा करना और खतरनाक काम है कृपा तो करनी नहीं चाहिए अब मुक्त होने के बाद यदि होता है तो होने दो तो, फिर उसका तुम्हारे से कोई लेन देन नहीं रह जाता है ना वो तो प्रार करो वैशा दया हो रही है कृपा हो रही है जो भी हो रही है वो दे दो उसमें तो आप कर ही नहीं रहे हैं उसे पूर्ण में आपका करने की बात जब आती है तब सतर्क रहना पड़ता है दया कृपा करोगे तो फंस जाओगे ब्रह्मचार्य जी बताए हमको भाई वो गुरू जी थे कोई उन्होंने जो गए कहीं प्रवचन वचन करते थे तो उसके बाद लोग अपनी मन की बात लिख के देते थे एक औरत ने लिख दे दिया महाराज मेरे को अपना पति का भी अनुमति प्राप्त है आपसे संतान प्राप्त करने के लिए आप बेचारे कहाँ जाए गुरु जी और दया करेंगे क्या <laughs> सोच लो और दया करेंगे कृपा करेंगे तो गया ना वो डिमांड करने वाले दुनिया में पैदा हो रखे हैं अब साधु संत यदि इन पर दया करे कृपा करे तो कहा जाए सोच लो इसीलिए साधुओं के लिए दया कृपा दोनों अभिशाप है इनके कोष में नहीं होनी चाहिए ये क्षमता हो यह सब मुक्तों के लिए है या मूढ़ों के लिए तो मे साधक के लिए विवेकी के लिए विवेकी तो महास्वार्थी हो उसका अपना मोक्ष विश्व स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं मिलता है अब मोक्ष सार सिद्ध करने के रास्ते में जो भी व्यवधान आवे उसको त्यागने में क्षण मात्र भी देरी नहीं लगाता है परमस्वार्थ है या नहीं वही व्यक्ति मुक्ति पा सकता है इसरे घोड़ों के आंखों के दोनों तरफ क्या लगाए जाते हैं जानते है न वही योगी को चाहिए साधक को इधर उधर देखना नहीं दुनिया को देखा तो बर्बाद हो जाएगा घोड़ा इधर उधर भाग जाएगा इसे घोड़े के आख दिनों लगा देते इधर उधर देखना नहीं वो हो तो सड़क देखना चाहिए और दूसरा दिखेगा तो उधर भागेगा इसे बंद कर दिया तो दोनों कर। वैसे ही साधक होना चाहिए इधर नहीं उधर नहीं न दया न कृपा सब बंद अपनी साधना देखना अपना लक्ष्य मोक्ष को सोचना हो जाओ उसके बाद में तो न शरीर है न जगत न कुछ है क्या होता है क्या नहीं होता है बाढ़ में कोई नहीं धारणा के आरंभ करने के पूर्व इन्होंने सबसे पहले सतर्क कर दिया देखो भाई तुम प्राणायाम कर ले प्रत्या करे यहां तक तो ठीक है यद्यपि यम नियम के भी सिद्धियों का वर्णन कर चुके वहीं खतरा है सत्य बोलने लगता है बहुत सिद्धियां प्राप्त हो जाती को जो बो देता है वो होने लगता है दुनिया फिर पीछे पीछे घूमने लगती है फंस जाएगा ना फिर वो इसे बहुत वाणी का संयम इस रे का वांग संयम वांग मौन इसे अभ्यास कर अंतर मौन तक अभ्यास इसलिए बिना जो है जितना आप संसार के साथ व्यवहार रखेंगे उतनी फंसते जाएगा अजान के अनजान के और चलते रहेगा होते जाता है भैंस गई पानी में वाली कहानी बनती है कोई नहीं बचा पाता उसको इसे सतर्क करने के बीच में इन्होंने विभूत ही पाक शुरू किया है धारणादित्र है मंत्र साधन क्या है अंतरंग साधन ये भी एक कारण है पूर्व में जो पांच अपने तो बहिरंग साधन और आगे का तीन धारणा ध्यान समाधि मोक्ष का अंतरंग साधन होने से पृथक पादत्न आरंभ कर रहे हैं उगता पंच बहिरंगानी साधना धारणा वक्तव्या पांच बहिंग साधन कथन कर चुके हैं धारणा को आगे कथन करने जा रहे हैं कुछ लोगों का क्या है चार बहिरंग साधने तीन अंतरंग साधन और बीच वाले जो प्रत्याहार है दोनों का बीच के संबंध जोड़ने वाला कड़ी है बहिरंग साधन को अंतरंग साधन के साथ जोड़ने वाला बीच का कड़ी के समान होता है प्रत्याहार इसे चार ही बहिंग मानते हैं तीन अंतरंग एक मध्य भाग्य ऐसे भी कुछ लोगों ने व्याख्या किया है और उचित भी है कोई गलत नहीं इसलिए उसका खंडन भी कहीं मिलता नहीं देश बद्ध बंधस चित्त धारणा देश बंधस चित्त धारणा एक देश बंध हो जाना चित्त की स्थिति का नाम ही धारणा है कौन सी देश बांधी जाए इसको ये तय करना पड़ेगा कहां रखेंगे कार पार्किंग होता है है ना? वहीं खड़ा करना पड़ेगा इधर उधर खड़ा कर दिया तो उठा के ले जाएंगे पुलिस गाड़ी को भाग दे रो फिर पीछे पैसा भी देकर छड़ाना पड़ता है है ना? यहां पर भी इसी तरह से इस ही जगह बांध आने इस इंद्रिया रूपी गाड़ी को तो यमराज की पुलिस आएंगे उठा के ले जाएंगे पाप को भुगता करके फिर भेजेंगे देनी पड़ेगी ना तभी तो छूटती गाड़ी इधर से यहां भी होगा जब बांधने का स्थान चलना पड़ेगा कहां है कार पार्किंग है पहले खबर लेनी पड़ती है ना फिर उसी जगह रोकना पड़ेगा और यहां भी जानकारी लेना है हमें चित्त को किन देशों में बांध है गिराएंगे दस विशेष स्थान जहां धारणा करना नाव चक्र हृदय पुंडरी के मूर्धन ज्योतिषी नासिकाग्रे ज्यूवागरे इत्यम आदिशु कहकर छोड़ दिया केवल छिनाया बाकी चार बात भी आप समझो बोलो आदिशु नाव चक्र हृदय पुंडरी तो मूर्धा तीन ज्योतिष ने भ्रू मध्य चार नासिकाग्रह पांच जुहाग्रह छेष आदि शनिचार लेना है आपको तालू वगैरह श्लोक में बताऊंगा गरुड़ पुराण गान तालु कंठमूल उरा और नेत्र ये चार तालू कंठमूल प्रदेश और नेत्र कुल दस गरुड पुराण का श्लोक क्लोक है शक प्रांग्याथ तृतीय चथो रसी कंठे मुखे नासी काग्रे नेत्र मध्यमूर्धस किंचिति तस्मा पर धारणाश की धारणाश की दस प्रकार के जनज प्रांग नंबर एक हृदय दो तीसरा वृह प्रदेश चौथा कंठ पांच कंठ मूल छठा नासवा नेत्र आठवा भ्रूम्य नवा मूर्धा और अतिरिक्त कद्य किंचित प्रस्विच्छा उससे भी में विद्वान जो स्थान विशेष है उसमें भी कर लेना चाहिए अर्धा को कहा पर लेगा उससे भी ऊपर वाला स्थान ना से कंट मूल को लेना है उससे इस प्रकार से दस क्षेत्र स्थानों में करना चाहिए ऐसा कहा ग्यारह होता है मैत्री परिषद नाम के जो उपनिषद है उस उपनिषद में ग्यारहवा गिनाया है अतरा अस्य धारणा तालु रसाग्र निपीडना अतपरा दस दिवस ग्यारवा अस्त धारणा कहा तालु रसनाग्र निपीडना तालु रसनाग्र का निपीडन करने से जिसको दूसरे शब्दावली में क्या कहते हैं आप खेचरी मुद्रा खेचरी मुद्रा का जो स्थान विशेष संस्पर्श का विशेष स्थान होता है उस पर ध्यान करना है धारवा रखनी वहा चित्त को बांध देना है ऐसे मैत्राइणी परिषद में ग्यारवा स्थान के गिनती की गई है अच्छा रियाज स्मृति का इसी धारणा के बारे में ऐसा लिखते देखिए यमादि गुणयुक्त मनस स्थिति आत्मनी धारणा सद योग विशारदयी यमादि गुण संयुक्त का अभ्यास करने को कोई चेष्टा करे तो सफल नहीं हो सकता जिसे कहते हैं वो यमारि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्यार इत्यादि से गुणों से युक्त मनसा स्थिति उस व्यक्ति का ये जो चित्त है आत्मा सिर स्थिर करने की बात करते हैं हृदय देश में जा कर के आत्मा स्थिर करने का नाम धारणा है इसे सद भी योग शास्त्र सार्थी प्रोक्ता उचित है ऐसा योग शास्त्र विशारद सप्त योगियों के द्वारा कहा गया है एक तर्शी धारणा पुनः पंच प्रकार जब संहिता में वर्णन आएगा इसका विस्तार से कल देखेंगे ओम तो बोलना